नौशार, नौशार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 मुस्कुराते नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम. करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी जानते हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम लोग पर्टिकुलर किसी एक ट्रेड के बारे में बात करते हैं ताकि आपको पूरी नॉलेज उस फील्ड के बारे में पता चल सके जैसे हम लोग बहुत बार करियर इन एजुकेशन के बारे में बात किए हैं और आज के इस एपिसोड में भी हम लोग करियर इन एजुकेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और आज के हमारे ख़ास मेहमान हैं मोहन चौहान जी जो चिपल उनसे पधारे हुए हैं और उनसे हम लोग बातें करेंगे और एक ट्रस्टी भी है और काफ़ी इनके स्कूल कॉलेजेस हैं जिनको ये देखरेख करते हैं और एजुकेशन फ़ील्ड में काम कर रहे हैं और साथ में पॉलिटिक्स में भी कुछ सेवाएं अपनी दे चुके हैं और अच्छा बैकग्राउंड है एजुकेशन फील्ड में तो हम लोग उन्हीं से जानेंगे कि एजुकेशन में आज के समय में और आने वाले समय में किस तरह का करियर हो सकता है और जो नई टेक्नोलॉजी या फिर जो चीज़ें हमारे बीच में आ रही हैं एजुकेशन फील्ड में तो वो कितना कार्यगर है और क्या काम हो सकता है इन सभी बातों के बारे में चर्चा करेंगे तो आप सभी की तरफ से मोहन चौहान जी का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस प्रोग्राम में नमस्कार मैं मोहन चौहान मैं आपका यहां पे सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और स्वागत करता हूं मुझे इस कार्यक्रम के लिए बुलाया इसके लिए मैं आपका पहले से आपका, आपको धन्यवाद देता हूं हम कॉलेजेस चलाते हैं हाई हाईस्कूल्स चलाते हैं मॉन्टेसरी और जो स्कूल्स है चलाते हैं जो आ, रूरल एरिया में है इसके लिए हमारा जो सब जो बैकग्राउंड है वहाँ का वो सब रूरल एरिया के होने की वजह से वहाँ की जो आर्थिक स्थिति होती है लोगों की सेती पर आधार पे जो अपना जो भारत का जो सब सिद्धांत है वैसे इसके ऊपर वो चलता है आ, मोहन जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में आप छोटे मोटे स्कूल जो है चला रहे हैं और एक रूरल एरिया में होने के नाते वहाँ पर सभी खेती करने वाले हैं और उनके बच्चों को आप पढ़ाते हैं उनके आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आप काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगा कि हमारे सभी श्रोताओं को मोहन जी आप अपने बारे में अपने परिवार के बारे में विस्तार से बताए प्रोफेशनली मैं इंश्योरेंस का काम करता हूँ इंश्योरेंस एडवाइजरी का काम करता हूं। मैं पिछले 28 साल से पहले बताया है कि जो शिक्षण संस्था से जुड़ा हुआ हूँ दूसरी बात हम लोग जो कॉलेज सीनियर कॉलेज जूनियर कॉलेज उसी तरह दो हाईस्कूल्स भी चलाते हैं पहले हमारे चार हाईस्कूल्स थे, लेकिन अभी दो हाईस्कूल्स हम चला लेते हैं इसी उपरांत मैं पदमावती देवस्थान एक चैरिटेबल ट्रस्ट है वहाँ का भी एक विश्वस्त होने के नाते उधर ही सफलतापूर्वक कामकाज आज तक संभाल रहा हूँ मेरी जो फैमिली के बारे में है वो मेरी फैमिली मिलिट्री बैकग्राउंड से आई हुई है हमारे पिताजी बाप दादा ये सब आर्मी के ही रहे हुए सेवा में रहे हुए हैं भारत के दो जो पहले जो युद्ध हुए थे चीन और पाकिस्तान वो युद्ध में बॉर्डर पे मेरे पिताजी थे उन्होंने यहाँ पे युद्ध में भी बॉडर पर काम किया है मेरी माँ एक छोटा मोटा समाज सेविका का काम करती थी होममेकर भी थी लेकिन उसका आध्यात्मिक से बहुत जुड़ा हुआ था इसकी वजह से हम भी कुछ आध्यात्म के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं मेरी पत्नी जो है जो, वो जो स्कूल में हेडमास्टर है एक लड़की है वो डॉक्टर है जो हम लोग जो कॉलेजेस जो चलाते हैं पहले से देखिए आर साइंस और कॉमर्स ये तीन फैकल्टी के पहले से अपने फैकल्टी चलती थी भारत के अंदर उसके बाद थोड़ा थोड़ा बदलाव आते हुए कॉमर्स के अंदर जैसे पहले बीकॉम होता था अभी बीएमएस होना हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव चला है उसके अंदर बिजनेस कम्युनिकेशन हुआ है ऐसे साइंस के अंदर भी बहुत फैकल्टी हुई जैसे मेडिकल सेक्शन साध हुआ है फार्मेसी अलग हुआ है तुम्हारा इंजीनियरिंग अलग हुआ है उसके अंदर आ, अपना एरोप्लन का जो डिग्रीज होते हैं वो अलग हुआ है उसकी वजह से उसके अंदर भी बहुत अभी वे अलग अलग जो संभावना हुई आर्ट्स के अंदर सिर्फ आर्ट्स फैकल्टी नहीं रही उन्हें तो पहले कहते थे बैचलर ऑफ आर्ट्स करे लेते थे लेकिन अभी आर्ट्स के अंदर भी इतना कमर्शियल आर्टिस्ट हुए हैं उसके अंदर मानसोपचार तज्ञ होते हैं ऐसे एक अलग अलग जो डिग्रियाँ वो भी बच्चे लोग ले लेते हैं इसकी वजह से इसके अंदर फैकल्टी के अंदर बहुत अभी बदलाव आया हुआ है मोहन जी बहुत ही अच्छी बात आपने अपने परिवार के बारे में बताया और सुनकर अच्छा लगा कि आपकी पूरी बैकग्राउंड जो है फैमिली आर्मी से जुड़े हुए हैं और बहुत ही खुशी की बात है कि आपने अपने देश सेवा में खास करके आपके माता पिता भी जो है विशेष रूप से इस सेवा में रहे हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग अब एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं ख़ास हमारा टारगेट है कि आज एजुकेशन का जो फील्ड है वो किस तरह का है और उसमें हमारी अगर यूथ आना चाहते हैं इस फील्ड में और इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनकी शुरुआत वो कैसे करें किस तरह की बातें सोचें और कौन कौन से कोर्सेज़ करके इस फील्ड में वो अपना करियर बना सकते हैं पहले बच्चों लोग ने देखना चाहिए कि हमें कौन सी प है उसकी जो हैबिट है फैमिलियर बैकग्राउंड है वो कहाँ रहता है उसका पहला अनुकरण करना चाहिए उसके बाद वो सोच सकता है कि अपन कैं कौन से फील्ड में जा सकते हैं इसके अंदर अपवाद भी हो सकते हैं कोई कैसे जैसे अंबेडकर भी हो सकते हैं कोई जवाहरलाल नेहरू भी हो सकते हैं कोई अटल बिहारी वाजपेयी भी हो सकते हैं अपने लेने के ऊपर तो बहुत रहता है उसकी सराउंडिंग बैकग्राउंड सामाजिक स्थिति इसके ऊपर भी तो बहुत सा अवलंब होता है पहले बच्चों ने सोचना चाहिए कि मैं कौन से फील्ड में जाके अपना खुद का करियर अच्छी तरह से बोले तो पहला वो जॉब ओरिएंटेड ही पहला देखना चाहिए उसके बाद जॉब ओरिएंटेड होने वाला समाज से जुड़ा रहेगा वो किधर से आया है जो गांव से आया है तालुका से आया है जिला से अपने डिस्ट्रिक्ट से आया है उसने राज्य से आए हैं और जो जिधर से जो देश का जो अपना जो मूल मूलभूत जो ढांचा है उसको कैसे संभाल सके इसके ऊपर उसकी जिंदगी का सब आधार स्तंभ होता है पहले उसको जो अभी जो टेक्नोलॉजी जो बढ़ रही है उसका पहला उसने यूज़ तो करना ही चाहिए जिसका उतना अच्छा यूज़ करेंगे उतना उसको अच्छा संभल सकेंगे इंटरनेट का यूज़ करें वो मोबाइल का यूज़ करें उसका लैपटॉप का यूज़ करें कंप्यूटर का यूज़ करें ये तो करना ही चाहिए क्योंकि वो नहीं करेगा तो इस जगत में वो नाड़ी कहलाया जाएगा उसको आना ही चाहिए क्योंकि आपका सब जो व्यवहार है वो अभी इसके ऊपर ही चलने वाला है पेपरलेस तो अब होने ही वाला है ये भारत के बाहर नहीं अपने भारत में ही बहुत ज़रूरी है जैसे अपने डिमोनिट्राइजेशन किया है उसके भी बहुत से परिणाम अच्छे हैं और संभलना समझना चाहिए कि अपन क्यों इसके ऊपर जा रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है शिक्षा के बारे में कहेंगे जो पहले हम डी एड बी एड और जो एजुकेशन जो फील्ड के लिए जो कर्मचारी लगते थे ऐसे वो अपन कोर्सेज चालू कर रहे थे हम लोग ने भी एक डी एड का किया था वहाँ पे प्रयोग लेकिन वो अभी क्या हो रहा है अभी नौकरी के जो पैगाम या जो जो अपॉइंटमेंट्स के जो कैंडिडेट के होने चाहिए उतने अभी होते नहीं हैं उसकी वजह से जो अभी जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है गवर्नमेंट का अब से कम से कम गवर्नमेंट ने अपना हिस्सा कम कर लिया है उसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन हुआ है इसकी वजह से अभी जो डीएड बीएड ये होने के बजाय उसने पीएचडी लेना चाहिए नेट सेट होना चाहिए हम कॉलेजेस चलाते हैं वहाँ पे नेट सेट होंगे तो उनका अप्रूवल होता है यू का ग्रांट मिलता है और कॉलेजेस चलाने भी अच्छा रहता है और उनको पढ़ाने में उनकी स्केल में भी बहुत बढ़िया और संभाव होता है टीचर्स uh, प्रोफेसर्स के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है लेकिन उसके अंदर जो तुम जो जॉब आ रहा है जो जॉब अपॉर्चुनिटी में देखना चाहते हो तो उसके अंदर प्रिंसिपल होना प्रोफेसर होना वहाँ का डीन होना ये सब संभलने के बाद सब बच्चे लोग को ये ध्यान में आएगा कि हम कैसे स्कूल निकाल सकते हैं हम कैसे कॉलेज चला सकते हैं कौन से कौन से बदल करना चाहिए वह आराम से हो जाएगा बहुत अच्छी तरह से समझने की और ये करने की अपने ऊपर बहुत रहता है डिपेंड करता है मोहन जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हमारी विद्यार्थी मित्रों को एजुकेशन फील्ड में जब आप करियर के बारे में सोच रहे हैं तो दो चीज़ें सर ने बताया कि एक तो आप बी ए करके भी आप इस फील्ड में एज ए टीचर का काम कर सकते हैं लेकिन इसके साथ में एक और पहलू भी है आप थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे नेट सेट करेंगे या पीएचडी करते हैं तो डायरेक्ट प्रोफेसर भी बन सकते हैं प्रिंसिपल भी बन सकते हैं तो ये एक अच्छा जो है करियर आप बना सकते हैं और बहुत ही कम समय में आप इन चीज़ों को कर पाएंगे क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग पहले बोलते हैं कि चलो शॉर्ट टर्म कोर्सेस करके हम लोग एंट्री तो कर लेते हैं लेकिन एंट्री करने के बाद बाकी जिम्मेवार बढ़ जाती हैं आपको पैसा मिलने लगता है तो परिवार बनता है फिर परिवार बनता है तो परिवार की जिम्मेवारी भी बन जाती है फिर आप पढ़ाई उतना नहीं कर सकेंगे जितना आपको करना चाहिए तो हो सकते हैं तो आप अभी ही पढ़ाई पूरा कर लें नेट सेट कर लें पीएचडी कर लें फिर उसके बाद आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज तो बड़े बड़े खुले रहते हैं तो ये एक आपको ध्यान देने वाली बात है जो मोहन जी ने आपके लिए बताया तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक में हम लोग गीत सुनते हैं तो मैं चाहूँगा मोहन जी आपका पसंदीदा गीत कौन सा है जो आप हमेशा गुनगुनाना चाहते हैं जिंदगी कैसे है ली भाए मोहन जी बहुत प्यारा सा गीत आपने याद कराया जिंदगी कैसी है पहली गाया हुआ आनंद फिल्म का ये गीत है बहुत ही प्यारा सा है जो मैसेज देता है हम सभी को जीवन जीने के लिए प्रेरणा देता है तो आइए आगे बढ़ते हुए इस गीत का आनंद उठाते हैं उसके बाद फिर से मोहन जी से बातें करेंगे करियर ऑप्शन के बारे में आप सुनाए हैं रीड मोथ बन सुनते रहो मस्कते रहो जिंदगी कैसी है पहेली हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए जिंदगी कैसी है बहेली हाय कभी तो हटाए हाँ कभी के रूढ़ा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 आगे कहा जिंदगी कैसी है बहेरी आए कभी तो हंसाए कभी ये बुधाए जिन्होंने सजाए यहाँ मेले सुख दुख संग संग जिन्होंने सजाए यहाँ मेले सुख दुख संग संग झेले वही चुनकर चुन हाँ करू चल जाए जिंदगी कैसी है बहरी आए कभी तो हसाए कभी ये दुलाए नमस्कार मैं हूँ भाई आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 फोर सुनते रहो मुस्कुराते हो मुस्टुराते हो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर अफसर इस कार्यक्रम में काफ़ी अच्छी बातें हो रही हैं और ख़ास करके आप सभी विद्यार्थियों के लिए हमने आज विषय चुना है एजुकेशन के बारे में एजुकेशन में अपना करियर कैसे बना सकते हैं और एजुकेशन में जो नई टेक्नोलॉजी आती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे तो मोहन चौहान जी आज के हमारे खास मेहमान हैं इस एपिसोड के तो उनका फिर से एक बार स्वागत है और मोहन जी मैं ये जानना चाहूँगा कि आजकल जो एजुकेशन फील्ड है उसमें काफ़ी डिजिटलाइजेशन हुआ है टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ किया जा रहा है आपके इस संस्थान में किस तरह का डिजिटलाइजेशन आपने किया है और साथ ही साथ आने वाले समय में या वर्तमान में जो जो डिजिटल चीज़ें चल रही हैं एजुकेशन फ़ील्ड में उसके बारे में विस्तार से बताएंगे डिजिटल टेक्नोलॉजी हम लोग ने हमारे दो हाईस्कूल्स में उसका प्रयोग किया है हमारे एक हाईस्कूल्स में हमारा एक ग्राउंड प्लस थ्री का एक बिल्डिंग है उसके अंदर हम लोग का ग्राउंड फ्लोर का जो क्लासेस है सेवन टू टेंथ का उस सब क्लास में एक एक जो क्लास होता है उसको डिजिटल करने का हम लोग ने प्रयोजन किया था हमारे यहाँ जो माजी विद्यार्थी होते हैं मतलब एक स्टूडेंट होते हैं जो बैचेस दसवीं के हैं बारहवीं जो जो होए हो, हमारे हाई स्कूल से पास हुए हैं वो लोग एक जगह पे आके माजी विद्यार्थी वो लोग वो लोग ने अपना अपना एक एक क्लास उन लोग ने तक लिया है वो खुद के वो ही फाइनेंस बनाते हैं दैनिकी स्वरूप में अपना योगदान देते हैं स्कूल को बहुत बढ़िया योगदान देते हैं हम लोग ने वैसा एक पांच जो हमारे क्लासेस हैं उसको माजी विद्यार्थी लोग ने डिजिटल किया है बहुत अच्छी तरह से कलर किया है वहाँ पे हमारे इधर प्रोजेक्टर है कंप्यूटर है लैपटॉप बिठाया है स्पीकर है बच्चे लोग को बैठने के लिए अच्छे बेंचेस दिए गए हैं अपना जो बोर्ड होते हैं वो भी डिजिटल किए हैं इसकी वजह से बच्चे लोग को जो डिजिटल कॉम्प्यूटराइजेशन का और डिजिटल जो एजुकेशन है उसका बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया जाता है हम लोग वहाँ पे टीचर्स रखते हैं जो जो पीरियड्स के लिए जाते हैं ना 35 फाइव मिनट्स का फोर्टी फोर्टी मिनट वो पीरियड्स पे जाते हैं समझो इंग्लिश का प्रोग्राम हो साइंस का हो मैथमेटिक्स का हो वो वहाँ पे उसको दिया जाता है वो कंप्यूटर लैपटॉप पे लेके कर वहाँ पर सी ना तो पेनड्राइव पे ऐसा डाल के उसके ऊपर जो जो लेसन होते हैं उसके अंदर जो सोल्यूशंस है समझो ए प्लस ब्रैकेट का स्क्वेयर किया ए स्क्र प्लस जो इतना इक्वेशन डालते हैं वो इतना ईजीएसट उसके ऊपर दिखा सकते हैं हम जो टीचर्स तो बोल देते हैं लेकिन उसके ऊपर बच्चे लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आता है जो पीछे का बच्चा रहेगा वो भी अपना जो क्वेश्चंस रहेगा आंसर्स उसके कुछ कंफ्यूजन रहेगा वो भी पूछ सकता है इसकी वजह से अपना डिजिटल का जो प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा है उसका यूज़ करेंगे तो जितना अच्छा स्कूल में रहेगा तो बच्चे लोग के लिए जो अभी बुक्स का जो डिजिटलाइजेशन हुआ है अभी समझो कोई भी बुक्स रहेगा जो मार्क्सीज़म का बुक्स है तो बहुत बड़ा है ना ऐसे वो जो बुक्स है वो डिजिटल होने के वजह से हम पेन ड्राइव पर पे डाल सकते हैं सीधा उसके जो रहेगा मेन मेन पॉइंट्स रहेंगे वो बच्चे लोग को इजीएस्ट बता सकते हैं हम लोग वहाँ पे एमपीएससी यूपीएससी का क्लासेस चलाते हैं ग्रेजुएशन होने के बाद महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है अपना जो आई ए जो कलेक्टर्स डिस्ट्रिक्ट जिला अधिकारी ऐसे जो पोस्ट होते हैं वहाँ पर जाने के लिए हम लोग ने क्लासेस चालू किए हैं और हम संस्था उसको पे करती है उसके अंदर भी बच्चे लोग को एक अच्छा प्रोग्राम मिल जाता है कि अपन जो इसके बाद अच्छे ऑफिसर्स कैसे बने अच्छे मैनेजर्स कैसे बने एक देश की कैसी सेवा कर सके मिलिट्री के अंदर जाके कैसे पोस्ट पे जा सके इसकी वजह से उनको ये समझता है डिजिटलाइजेशन का प्रोग्राम इतना अच्छा और बढ़िया है इसका जितना यूज़ करें उतना कम है हम ग्रामीण भाग में रहते हुए वहाँ पे थोड़े आर्थिक दृष्टि से तम के लोग हैं उनको फी भी भरना बहुत आसान नहीं है लेकिन तो भी हम संस्था वहाँ पे चला लेते हैं जो दिन की स्वरूप में यहाँ पे जो आपने पहले बताया कि जो, जो पॉलिटिकल्स ग्राउंड पे नहीं तो गवर्नमेंट के ग्राउंड पे जो जो डोनर होते हैं जो हमारे इधर से जो वामन हरिपेटे हैं जो प्रमोद महाजन की जी फैमिली है मुंडे साहब की फैमिली है आज शरद पवार जी हैं उनके जो जो माध्यम से हम लोग को जो मिला है उसकी उसका अच्छा यूज़ हमने स्कूल में किया है उसकी तरह हम लोग ने एक डिजिटल का बोल रहे हैं इसके लिए हम लोग जो देवस्थान जो चलाते हैं वहाँ पे हम लोग ने सीसीटीवी कैमरा किया है कि उसकी वजह से क्या होता है समझो कभी देवस्थान के अंदर सोना है कोई डोनेशंस है कोई जो फंड्स है भगवान के सामने रख वो भी कभी बाहर ना जाए और जो लेके जाए तो उसको जल्दी से जल्दी आपको आपको पकड़ सकते हैं समझ सकते हैं और इसके लिए बहुत अच्छी तरह से इसका यूज होता है हमारे इधर टूरिस्ट का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम चलता है जो डिजिटल की वजह से हम लोग कर सकते हैं हम डिजिटल में दिखा सकते हैं कि हमारे एरिया में क्या है सर जो में एक परशुराम का बहुत अच्छा देवस्थान है परशुराम भगवान परशुराम का जहाँ उस खुद आके गए थे परशुराम भूमि में दूसरी है ग्वाहागर में हमारा सीफेस है बहुत अच्छा सीफेस है अभी दाहोल में जो गेल का एक गैस का एशिया खंड का सबसे बड़ा प्रोग्राम जो प्रोजेक्ट है वो वहाँ पे हो रहा है ऐसे जो जो सीफेस का जो है सागर आ, महामार्ग बोल रहे हैं वो भी हमारे एरिया से जाता है इसकी वजह से टूरिस्ट का जो अभी बढ़ावा हुआ है जो अभी पहले से तो लोग तो बहुत गरीब थे लेकिन अभी छोटे छोटे हॉटेल डाले हैं कोई घर में ही कोई अच्छे बना लिए हैं बच्चे लोग ने यहाँ पे कॉम्यूटर और डिजिटल पे सीखने की वजह से दुनिया कैसी चलती है वो समझ में आती है वो यूज कर सकते हैं टूरिस्ट भी वहाँ पे आते हैं उनको रोजगार मिलता है छोटे छोटे व्यवसाय भी चल जाते हैं जो एग्रीकल्चर वहाँ पे हमारे इधर काजू है मैंगो है वो बेच सकते हैं दिखा सकते हैं वहाँ का जो एरिया का जो कल्चर है वो भी लोगों को अच्छा लगता है पहले कैसे तब पूर्व की दिशा में घर होते थे अग्निय दिशा में किचन होते तो हम हमारा है ना वो तो पारंपरिक रीति से चलते आया हुआ हमारा वो से, आ, सिस्टम था संस्कार था वो नेचुरल था अभी देखो घर कैसे होना चाहिए इसके लिए घर तोड़ते हैं यहाँ वहां पर वो तोड़ने की कर जरूरत ही नहीं अभी वो डिजिटल की वजह से दिखा सकते हैं कि हम कहाँ रहते हैं हमारे इधर सुशोभित क्या है जो अच्छा सी फेस है हमारे इधर तीर है हमारा हिदवी में भी एक हाईस्कूल है वहाँ पर गणेश का बहुत बड़ा दशभुज गणेश करके टूरिस्ट है बड़ा स्पॉट है बहुत चलता है माघी गणपति का एक उत्सव रहता है हमारे स्कूल में वहाँ भी बहुत बड़ी फै, फैमिलीज लोग हैं बहुत बड़ी आ, ओक फैमिली जो अभी आ, जो सारे गम वगैरह इसके अंदर प्रोग्राम में हमारे बच्चे लोग आए थे ऐसे प्रोग्राम में जा सकते हैं डांसेस है डांसे संगीत कला अकादमी है इसकी वजह से उनको रोज़गार भी मिलता है उनकी भी आर्थिक स्थिति बढ़ती है सामाजिक स्थिति बढ़ती है तो देश का तो कल्याण ही होता है ना इसकी वजह से मोहन जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जैसे कि एजुकेशन फील्ड में जो डिजिटलाइजेशन हुआ है जो टेक्नोलॉजी आई है वो कहीं ना कहीं सभी को जो है बहुत ही अच्छी तरह से हेल्प कर रही है और आने वाले समय में भी हम जो है पेपर लेस हो जाएंगे और बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी है वो उसके माध्यम से हम घर बैठे भी इन चीज़ों को ले सकते हैं या सीख सकते हैं तो आइए अब मैं ये जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा जैसे कि डिजिटलाइजेशन के वजह से क्या मुश्किलें होती हैं या क्या हमारी जो गुरु-शिष्य परंपरा है वो खतरे में नहीं हो रहा है वैसे गुरु-शिष्य परंपरा में थोड़ी तो दिरंगाई आने ही वाली है लेकिन तो भी उसको गुरु को आगे रखना टीचर्स को आगे रखना ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसको जो सवाल आएगा तो वो क्लास में समझो तीस चालीस बच्चे हैं वो 40 बच्चों में से किसी को तो कम से कम अड़चन तो आने वाली है वो जल्द से पूछ सकता है किससे कंप्यूटर से पूछने में उससे देर लगेगी वो बताएगा फिर प्रोग्राम प्रोग्राम पीछे लेना पड़ेगा उसको सीडी को माँगे फिर बाद में उसको फिर बार अनाउंसिंग वीडियो भी लाना पड़ेगा इसकी वजह से टीचर्स रहेंगे तो बहुत अच्छा है हम तो टीचर्स यूज़ करते हैं डिजिटल पर वो करना अत्यंत आवश्यक डिजिटल का जो है कंप्यूटराइजेशन बोले मोबाइल मोबाइल कह है जो जो अपना टेक्नोलॉजी बढ़ा है जो जो सब कंपनियाँ अभी फोर आया है फाइव जी आया अभी तो बढ़ते ही जाएगा नेट ना अपना ब्रॉडबैंड करते हैं हम इसकी वजह से हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ गए हैं इंफॉर्मेट बहुत नजदीक आ गए हैं लेकिन इसका कई गैर जो यूज करते हैं वो बेकार हो सकता है बच्चे लोग उसके एडिक्ट हो गए उसके कंप्यूटर के लैपटॉप के जो, जो मोबाइल के अपनी मुंडी उसके नीचे लेके लैपटॉप पर नहीं तो मोबाइल पर देखते रहेंगे तो उनको बहुत बड़ी बीमारी भी हो सकती है और उनका भान नहीं रहेगा वो इतनी देर तक वो नीचे हैं क्योंकि वो समझ में नहीं आएगा वो कित, कितना देर कर रहे हैं जब उनको परेशानी होगी पैनल उनको दुखने लगेगा तो उनको मालूम गिरेगा कि हम कहाँ पे हैं उसके लिए बहुत आ, समय लग जाएगा और समाज के अंदर ऐसा प्रबोधन भी होना चाहिए कि इसका यूज़ बहुत अच्छी तरह से किया जाए और इतना कितना देर तक सोना चाहिए जैसे आपने आ, पीस ऑफ माइंड पर बताते हैं कितना देर सोना चाहिए कभी उठना चाहिए कभी मुरली देखने सुननी चाहिए कभी ध्यान करना चाहिए कभी मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है रामदेव बाबा जो अपना योगा प्राणायाम बताते हैं हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के भी बताते हैं वो बहुत हमारी दर्शन और संस्कार वो संस्कार लेके जो भारत की भूमि में अपन करेंगे तो इसका बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है लेकिन हमारे जो परम्परागत जो चाहिए आई हुई जो हमारे जो धर्म है संस्था है उसको ध्यान में रखते हुए करना बहुत ज़रूरी है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्र अगर सुन रहे तो उनके समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें डिजिटलाइजेशन के साथ साथ टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए भी अपनी परंपरा अपने संस्कारों को नहीं छोड़ना है नहीं तो मुश्किलें ये होगी कि हम लोग टेक्नली टेक्निकली साउंड हो जाएंगे डिजिटली साउंड हो जाएंगे लेकिन जो दिव्य संस्कार हैं उससे अलिप्त हो जाएंगे या उससे दूर हो जाएंगे जहाँ पर हमें सुख शांति और चैन नहीं मिलेगा बस डाटा हमारे पास होगा पैसा होगा लेकिन जो प्यार है जो सुख है से कहीं ना कहीं हम कौसा दूर चले जाएंगे। तो ज़रूरी है कि इस गैप को मिटाने के लिए टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको अपने दिव्य संस्कार अब परम्परा है गुरु शिष्य की परंपरा को कायम रखना है तो कैसे रखेंगे ये आपके ऊपर है कि कैसे आप इन चीज़ों को हैंडल करेंगे तो मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग अभी मोहन जी से बातचीत हो गई तो बातचीत में ये निकल के आया कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है हमें गुरु के साथ संबंध रखना है टीचर्स भी है डिजिटल भी है दोनों चीज़ें होने से क्या होता है बच्चे को वो सारी चीज़ें ईजी हो जाता है समझने में और दूसरों को समझाने में भी तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी नेचर के साथ हमें खिलवाड़ न करें हम नेचर के साथ हम रहें खुश रहें मस्त रहें और जितनी हो सके टेक्नोलॉजी का उपयोग स्व और दूसरों के कल्याण अर्थ यूज़ कर सकते हैं तो आशा करता हूँ आप सभी को आज के इस एपिसोड में हमने जो एजुकेशन फील्ड के बारे में बातें की आपको काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा अगर कुछ ज़रूरत पड़े तो ज़रूर आप चौरानबे चौरा पंद्रह इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं अपने नाम लिख और बता सकते हैं कि आपको और कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चलिए आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे लेकिन अभी जाते जाते मोहन जी से चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज जरूर हमारे विद्यार्थियों को कोट करें अपनी खुद की उन्नति कीजिए अपना स्वास्थ्य अच्छा रखिए अपने देश का अपने गांव का अपने खुद का नाम उज्जवल करने के लिए परमेश्वर आपको सबको यश दे यही शुभकामनाएं करता हूं। मोहन जी बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया है और खुद के बारे में सोचिए खुद को स्वस्थ रखिए सुंदर बनाइए अपना और देश का नाम रोशन कीजिए ऐसी शुभकामना आपने की तो हमारे साथ आज के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया धन्यवाद तो चलिए दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर अगले एपिसोड में होगी मुलाकात तब तक आप बने रही रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्करा रहो जिंदगी कैसी है हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये बुधाए जिन्होंने सजाए यहाँ मेले सुख दुख संग संग झेले जिन्होंने सजाए यहाँ मेले सुख दुख संग संग झेले वही चुनकर हामाशी यू चल जाए तो हाँ। जिंदगी कैसी है बहरी आए कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए